तू ही सुकून है मेरे दिल का चेहरो करार तू यो तो तो तो तू भी जाने फॉर मी एवरी थिंग इज यूल तू भी जाने फॉर मी एवरी थिंग इज यू तू मेरी यादों में है तू तू मेरी बातों में है तू मेरी दीवानगी में तू मेरी आवारगी में तू बिन तेरे मैं बिनतेरे मे न मेरी दीवाने की जियो ना जीओ। ना जी आपकी थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सभी का स्वागत है काव्य और गीतों का इस संगम कार्यक्रम में हमारे साथ नवल वर्मा बने हुए हैं कुछ अच्छी रचनाएं लेकर वो हमारे साथ उपस्थित हैं स्वागत करते हैं नवल वर्मा जी का आपका स्वागत स्वीकार है <laughs> और हम कृतार्थ हुए भाग्यशाली हैं जो हम आपसे जुड़े हुए हैं <laughs> और एक अच्छा सा एक सुंदर एक कविता आपके सामने में रख रहा है जी जी स्वागत है आपका और मुझे लगता है कि आज हमारे साथ कोई एक नई कवियत्री भी जुड़ेगी इस कार्यक्रम में और वो अपनी चंद रचनाएँ हमारे साथ रखने की कोशिश करेगी और हम लगातार उन्हें बुलाने की कोशिश में हैं तो आप अपनी कविता सुनाएं। मुझे याद है कि एक बार जब मैं बेरोजगार हुआ हु. और बेरोजगार होने के बाद मैं परेशान था हु. कि क्या किया जाए तो एक चिड़ियाघर में पहुँच गए ख्वाब और ख्यालों में तो कहीं पे भी जा सकता है आदमी जितनी भी कविताएं होती हैं वो कभी की ख्वाब और ख्यालों की होती है उसको पका के कोई रोटी नहीं खा सकती और ना ही किसी के घर चल सकते हैं इन कविताओं से जी जी। तो हमारी पत्नी भी झगड़ा करती है कि आपकी ये कविताओं से कोई एक टाइम की रोटी तो बनती नहीं है कभी गुस्से में आती है तो मेरी सौ 200 जो किताबें रखी हैं हाँ। कि कहीं एक दिन किसी दिन खाना ना बना ले इन किताबों को जला करके तो मेरे प्राण जो है वो वैसे ही सूखते रहते तो हुआ क्या कि बेरोजगारी का आलम था जनाब और मैं चिड़ियाघर में चला गया हाँ। चिड़ियाघर में कहा तो गया मैनेजर से मिला साहब हमें कोई काम दे दो बोले यार तुम्हारी शकल भी जो है कुछ मिलती जुलती है बंदरों से हाँ। आओ तुम्हे एक काम देते क्या बात कर रहा है अच्छा अरे यार यहाँ तो नौकरी लग गई हाँ। बोले यार यहाँ क्या हुआ अचानक दो तीन बंदर मर गए हाँ। तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा हाँ। मैं आपको बंदर की कॉस्ट्यूम देता हूँ हाँ। आपको यहाँ थोड़ा के खी खा खींच ऐसे करके बंदरों की एक्टिंग करके हमारे जो दर्शकों को है वो लुभाना पड़ेगा फिर हाँ। मैं परेशान हो गया मेरे को इंसान बना के भेजा था और इंसान ही मुझे बंदर बनाने पे लड़े हुए <laughs> कोई बात नहीं अब भूखा मरता क्या ना करता साहब उसने साहब बंदर का कॉस्ट्यूम दिया मुझे और मैं बड़े हिसाब से और खूब उछल उछल के और जो है बंदर की एक्टिंग कर रहा था और लोग आ रहे थे बच्चे आ रहे थे मूंगफली के दाने सीन दाने वो भी दे रहे थे अब वो मैं मुँह में लेता हूँ लेकिन वो कॉस्ट्यूम में भरते चले गए अच्छा, अच्छा। क्यूँकी वो इतने खाए नहीं गए क्योंकि मुँह खोलता हूँ तो वो खुल जाता है उसका राज तो साहब मैं नाचते कूदते नाचते कूदते एकदम जो है वो बड़ा एंजॉय कर रहा था तो मेरी पूछ जो है वो शेर के पिंजरे में अड़ गई शेर के पिंजरे में अड़ गई और में ओरिजिनल आदमी की आवाज आ बचाओ बचाओ बचाओ शेर मुझे खा जाएगा जनाब सुनने वाली बात है शेर क्या बोला अबे चुप बैठ तेरी भी नौकरी जाएगी मेरी भी नौकरी जाएगी मना वो शेर भी जो था वो भी आदमी था वो भी आदमी था क्योंकि जानवर तो ये सब मार मार के शिकारी लोग खा ही रहे अभी आखिरी जो चिड़ियाघर किसी को चलाने होंगे तो वो तो आदमी पकड़ के लाना पड़ेगा तो मैंने वो कल्पना अभी से ही कर ली अच्छा की बताओ कभी अगर बेरोजगार लोग रहे तो कोई किसी की सकल भालू से मिलेगी कोई लोमड़ी बनेगी कोई बिल्ली बनेगी और इस तरह से ये जो है चिड़ियाघर का सफर पूरा हुआ क्या बात में बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये नई अंदाज में आपने जो बातें कही हमारे साथ में बहुत ही काबिल तारीफ है तो हमारे साथ अभी लाइन पर है शालू जी शालू जी से बात करें हाँ बिल्कुल शालू जी आ जाएंगी <laughs> तो हमारे शालू जी का बहुत बहुत स्वागत है वो भी एक कविता हमें सुनाएगी अपनी अंदाज में और इनकी जो आवाज़ है वो वीर रस है इसमें अच्छा, अच्छा हाँ चलो धन्यवाद शालू जी का हेलो हाँ नमस्कार स्वागत है आपका रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर जी मेरा नाम शालू साखला है आ, शालू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। जी सर और आप क्या करते हैं वैसे जी सर मेरा एल सेकंड बी ईयर है एल सेकंड ईयर है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप क्या करते हैं? एक्स्ट्रा एक, एक्टिविटीज में मुझे कविता लिखने का बहुत शौक है और मैंने बहुत से मंचो पे कविताएं पढ़ी है राजस्थान से भी बाहर जो मंच हैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के क्या? वहाँ पे भी मैंने काव्य पाठ किया है हा हा। मैंने बॉम्बे में नंदन हॉल है जी जी जी वहाँ पे मैंने काव्य पाठ किया है और बॉम्बे में ही एक फाइन आर्ट करके है हुँ, हुँ। और वहाँ पे भी मैंने काव्य पाठ किया है अपना हुँ, हुँ, हुँ. और देश के बड़े बड़े कवियों के साथ्य पाठ कर तो मैं चाहूँगा की आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका ये कविता जो है हम अभी सुनना चाहेंगे हाँ सर मैं चार पंक्तिया सुनाती हूँ हास्य के रूप में सुनाती हूँ आप सुनिएगा मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है बदल गई नेता भी बदल गए अब हम समाज में भी बदलाव लाएंगे और भारत की वादियों में ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे तो नारियों की मांग में सिंदूर भरा आदमी की मांग भरवाएंगे तो एक गंजा मित्र बोला ऐसा मत कर देना भैया जितने गंजे हैं सभी कुवार रह जाए <laughs> क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब थैंक यू तो श्रोताओं ये थे शालू जी जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी कविता जो है अपने अंदाज में एक हास्य कविता उन्होंने सुनाई और नवल वर्मा जी हमारे साथ है ही है तो यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत और फिर आगे हम सुनेंगे कुछ नई रचनाएं आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमार इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कृत रहो, रहो। दिन दिन हाँ छोड़ के मैंने सदा जाम तो जानोस मैं तेरी कसम ख्वाबों में भी बस्सा फेरा नाजमी जरा सा हंस के जो देखा तू ने मैं तेरा बस मो गया गुला भी आंखें जो तेरी शराब है दू आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में काव्य और गीतों का इस संगम में हमारे साथ नवन जी भी जुड़े हुए हैं उन्होंने एक हास्य कविता हमारे सामने रखी थी और उसके बाद शालू जी ने एक हास्य कविता सुनाई है और हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार जी फिर हमने आपको याद किया सबसे पहले तो मैं रेडियम मधुबन का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया जी की मैं उनके सामने अपनी कविताएं रख सकूं और खासकर नवन जी का और आपका भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया अदा करना हमने आपको घर बैठे ही याद किया और आप आकाश मार्ग से हमसे जुड़ गयी <laughs> जी जी बिल्कुल सही बात है मैं आपके बारे में क्या बताऊँ मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और अभी अभी लिखना चालू किया है अच्छा आपको मेरी कविताएँ पसंद आए ये उम्मीद करती हूँ पूरी जी जी। कविताओं में उतर गए डूब गए और जब हमने आर जी जी रिक्वेस्ट किया कि इनको लेना ही है धन्यवाद रमन जी, जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी स्वागत है आपकी कविता का की मैं आपके सामने सबसे पहले एक एहसान कविता पेश करना चाहूँगी जी स्वागत मैं रात की चादर में छिपी मैं रात की चादर में सिम एक कल्पना थी सुबह mm -hmm. की रोशनी में तुमने मुझे कविता बना दिया क्या बाद? क्या बात? बात? मैं तो एक एहसास थी मैं तो एक एहसास थी तुमने मुझे जीना सिखा दिया वाह, बहुत धन्यवाद मैं डरती थी उजालों से, मैं डरती थी उजालों से, तुमने मुझे अंधेरों से लड़ना सिखा दिया बहुत खूब बहुत खूब मैं बनना चाहती थी एक चमकता सितारा तुमने तो मुझे पूरा चांद बना दिया क्या बात है क्या। मैं जर्रा थी मैं जर्रा थी जमीन से जुड़ी हुई थी बहुत खूब। मैं जर्रा थी जमीन से जुड़ी थी तुमने मुझे आफ्ताब बना आशमा पर बिठा दी मैं क्या कहूँ तुमसे कैसे कहूँ मैं क्या कहूँ तुमसे कैसे कहूँ सच कहूँ तो तुमने मुझे मुझसे मिला दी क्या बात है बहुत खूब आदमी अपने तारीफ है धन्यवाद धन्यवाद इसकी आखिरी लाइन ऐसी जरा गौर कीजिएगा तुम कहो पर तुम कहो तुम तुमने आखिरी में पर जी. तुम कहो तुमने आखिरी में क्यों अपना एहसान जता दिया हाँ हाँ हाँ क्या बात है पर तुम कहो तुमने आखिरी में अपना एहसान क्यों जता दिया क्या बात है यानी वो सारा जो है किया है वो पानी में जी हाँ पूरा पानी में बहा दिया हम तो एकदम कृतार्थ हो गए आपके बहुत अच्छे शब्द थे आपके अरे नहीं नहीं नवानी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी इस कविता को सुनते सुनते खो गए थे हम भी धन्यवाद आगे है आ, मेरी कविता है आ, बाकी है इसका टाइटल है बाकी है ये इस तरह से शुरू होती है एक शाम की महक बाकी है रात की करवट बाकी है एक शाम की महक बाकी है एक रात की करवट बाकी है जिंदगी की रात ढल रही है मगर चाहतों की शहर बाकी है। wow! वाह क्या बात। जिंदगी की रात ढल रही है मगर चाहतों की शहर बाकी है क्या बात। कुछ इस तरह से है उम्मीदों ने तो दामन छोड़ दिया wow! उम्मीदों ने तो दामन छोड़ दिया ना उम्मीदियों का कहर बाकी गैरों के जख्मों से लहु लुहान हुए हैं गैरों के जख्मों से लहु लुहान हुए हैं अपनों के खंजर की चुहन बाकी बाकी है क्या बात की कंती ऐसी है मौत, मौत मेरे सजदे में कफन ये खड़ी मौत मेरे सजदे में कफन ये खड़ी है पर अब तक जिंदगी की बिताई होनी बात फिर भी हर सांस के बाद ये सोचती हूँ एक और सांस अभी बात बहुत खुद हमारी सारी सांसें निकालनी लगता है हमारे भी धन्यवाद आपको बसन भाई इसके बहुत बहुत शुक्रिया आगे है कविता ने छोटी सी कुछ लाइनें हैं जो मैं सुनाना स्वागत एक शाम तुम मिली होती एक शाम तुम मिली होती मुझे खुद पर लुटाने एक शाम तो मिली होती मुझे, मुझे खुद पर जी हां तो हर रात में जल्दी मैं अपने ही घर का दिया जला पहले ही लहू लुहान मैं पहले ही लहू लुहान मैं तुम तो मुझे पत्थर से न मारो अब तो जिक्र भी नहीं मेरे क्या बात है क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रया जी आपने हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया अपनी तीन कविताओं के साथ में। <laughs> आगे भी हम आपको जब हम इस कार्यक्रम को करेंगे तो आपको जरूर याद करेंगे और आपकी नई रचनाओं को भी सुनेंगे बिल्कुल शेयर करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर ऐसी आपका जी जी बहुत बहुत शुक्रिया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 सबको हो रही है हा सबको हो रही है खबर चुप के चुपके ओ दो दिल मिनर आँसों में बड़ी बेकरारी आँखों में कई रास जागे कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे अपना दिल में जरा थम लू जादू का मैं इस नाम दो कर रहा है जादू कर रहा है असल चुपके चुपके दो दिल मिल रहे ऐसे भोले बंद कर पे थे जैसे कोई बात नहीं सब कुछ न जा रहा है दिन है रात नहीं क्या है कुछ भी नहीं है अगर हो धोपे है खामोशिमत कर रही है बातें कर रही है नजर चुप के चुप के दिल मिल रहे है मगर चुप के चुप के लगने से पहले उतता है ऐसा धुआं जैसा है इधर का ना जा रहा वैसा ही उधर का सम दिल में कैसी कसकसी जगी दोनों जानीब बराबर लगी तो इधर से देखो तो इधर से उधर चुप के चुपके दो दिल मिल रहे मन चुप के चुपके सबको आ सबको हो रही है खबर चुप के चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के चुपके मगर चुप के चुप मगर चुप के चुप के नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबा 90.4 पॉइंट फोर और गीतों का संगम में हमारे साथ नई कवि यात्री जो है जया जी जुड़ी थी बहुत ही अच्छी कविताएं उन्होंने की और नवल वर्मा जी हमारे साथ है ही हैं नवल वर्मा भी कुछ हास्य कविता उन्होंने शुरुआत नहीं की थी इस कार्यक्रम में तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब आखिरी एक देशभक्ति वाला कविता जो है हम नवल जी से सुनना चाहेंगे हम उन देशभक्तों में हैं जो कभी लड़ाई के मैदान में नहीं गए क्योंकि इतनी ताकत हमारे अंदर है कि हम अपने ऊर्जा से अपनी काब्य कला से उनको घर बैठे ही बुला लेते क्या <laughs> बात है जैसे रेडियो मतलब हमारे घर बैठे आ गया <laughs> मैं तो कभी बुलाने गया नहीं लेकिन साहब उन्होंने मुझे याद किया और मैं हाजिर हो गया क्या बात है क्या बात है। तो ऐसे ही क्या हुआ, <laughs> हुआ कि संसार में जब मैं एकाग्र चित्त होकर बैठा था और महंगाई नाम का जो राक्षस है वो जो है लोगों को परेशान कर रहा था जबकि महंगाई होती नहीं है कुछ भी आज देखा जाए तो जो सोने और चांदी का भाव है उसके हिसाब से तो महंगाई कुछ भी नहीं।, नहीं क्योंकि पहले जो है सोना आपका डेढ़ सौ रुपये जब मैंने होश संभाला था तो तीन सौ पचास रुपये में ग्राम सोना मिलता मिल जाता था आराम से और सोने के जेवर खूब बनते थे और लोग बाक खूब एन्जॉय करते थे लेकिन उस समय सोने की उस समय कोई वैल्यू नहीं और आज जबकि एक एक ग्राम के जब तीन हजार लगते हैं तो देखने में आता है कि कैसा जमाना बदला है और हमारा देखा जाए ज्वारी बाजरी एक रुपए से ज्यादा ज्यादा ये बीस रुपए हुई है लेकिन जो गरीबी जो मनुष्य के अंदर है जो अशिक्षा है क्योंकि अशिक्षा होने के कारण मनुष्य ज्यादा गरीब अच्छा शिक्षा नहीं होगा तो आप गरीबी रहेंगे ना अगर आप कभी प्रदेश जाते हैं और आपको अंग्रेजी नहीं मालूम और आपको कुछ खाना है तो आपको भूखे ही मरना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा भी एक तरह का एक ताकत होती है धन होता है एक दूसरे को समझने के लिए घूंगा तो फिर भी पेट भर सकता है लेकिन अशिक्षित आदमी को जब किसी परदेश में जाते हैं और शिक्षा नहीं समझ में आती उनकी भाषा नहीं समझ में आती तो बहुत प्रॉब्लम होता है एक बार क्या हुआ कि स्टेशन पर कोई अंग्रेज था उसके कुछ तो भी पॉकेट या कुछ मारा गया वो बेचारा बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था हाउ हाउ कम ऑन फास्ट ऐसा कुछ तो भी और गांव वो ऐसा था कि अंग्रेजी से दूर दूर से लोग नहीं जानते थे बेचारा भूखा मर गया और इतना परेशान हो गया कि क्या बताएं ऐसे ही इस संबंध में एक और मुझे आपने बात छेड़ी है तो वो भी मुझे याद आ रहा था कि दो अंग्रेज बहते हुए आ रहे थे पानी में बेचारे कहीं से गिर गए होंगे और वो बहते हुए आ रहे थे तो जैसे ही इस गांव के किनारे से निकले और लोग वहां पर पट्टी पे कुछ रोटी खा रहे थे तो जैसे ही उन्होंने कूद के उनकी जान बचाई जान बचाई था अब अंग्रेजों को लेकर आए वो हाँप रहे थे उनका पानी वानी निकाला था तो वो अंग्रेज जैसे ही अपने होश में आकर थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच अब तीनों लोगों ने समझाई मेरे गाली दे इन्होंने क्या वो तो अनाड़ी थे उन्होंने समझाइए मुझे गाली दे रहा उन्होंने वापस उठा कर उसको फिर फेंक तो इस तरह की कभी-कभी हो जाती है। शिक्षा या भाषा नवल वर्मा की बातों की बातों में, बात की बात तो बातों में कैसा उन्होंने शिक्षा भी हमें दिया और अपनी बात भी रखी हास्य के रूप में मुझे और नवल वर्मा को दीजिए इजाजत और जाते जाते दो लाइन है मेरी तरफ से आप सभी के लिए हमारे बाद नहीं आएगा उन्हें चाहत का मजा क्या बात हमारे बाद नहीं आएगा उन्हें चाहत का मजा वो लोगों से कहते फिरेंगे मुझे चाहो उसकी तरह मुझे चाहो फिर तो तो <laughs> मिलेंगे नई रचनाओं के साथ तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए मुझे और नवल वर्मा को नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट काव्य और गीतों का संगम सुनते रहो मुस्कुराते रहो